हे गरुड़े यदि कोई ये होत्री व्यक्ति हैं तो उसके अंगों में यथा क्रम पात्र पात्र स्थापित करें तदनंतर मंत्रों के द्वारा आविमंत्रित करके शालग्राम शिलायुत जल से उस प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु के को उद्देशित करें सुशीला दुग्ध देने वाले गौ का दान उसके निमित्त देना चाहिए उनका विदान करना चाहे उसे वातिल पात्र तथा पदान थे करें तदनंतर प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करें उसके बाद श्राद्ध करता हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य संपन्न करें उक्त विधि से बनाए गए पुत्तल का विधि पूर्वक दाह करना चाहे तत्पश्चात उसकी शुद्धि के लिए प्रायः चित्त कर्म में असमर्थ होने पर गाय सुवर्णादि का दान अथवा तत्परते निधिहूत द्रव्य का दान करना चाहे, विद्वान को इस प्रकार अपने सुध्दि करनी चाहे, असुध्द दाता के द्वारा असुध्द को उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध तथा दानादि किया जाता है, वह सब कुछ अंतर्क्ष में ही विनष्ट हो जाता है जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही दाहादिक कर्म ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक करता हैं, वह बहन अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जु छेदन तथा अस्त्रपात पाद करके तप्त कृष्ण व्रत से सुद्ध होता हैं। जो सब को ले जाता है वह दाह संस्कार करता हैं। वह कटोड़ा क्रिया करके कृष्ण शांतवन बड़े दोस्त को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहेंगे। गरोड़ ने पूछा प्रभाव। क्रृत्रेता आपके क्रृत्रेता तथा साम्तपन ये तीन प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं। इन तीनों के लक्षणों को भी बताओ। तब भगवान ने कहा कि गरोड़े तीन दिन प्रातः, तीन दिन साइनकाल, तीन दिन ऐयाचित, हविष्� जिस व्रत में किया जाता है वहां कृत्रिम व्रत कहलाता है जिस व्रत में क्रमशः एक दिन गरम दो दू, दूसरे दिन गरम किए तीसरे दिन गरम जल का पान चौथे दिन रात्रि में उपवास किया जाता है उसे तप व्रत कहते हैं जब गोमूत्र गोमय गोदूध गोदरी और कुशोदय इन पांच पदार्थों का क्रम से एक-एक दिन पान करके पुनः कृच्छ व्रत का हुआ किया जाता है तो उसको शांतकवन व्रत कहा जाता है हे गरुडे पापी व्यक्ति के मरने पर कौन से क्रिया करनी चाहे वह मैंने तुम्हें बता दी पुतलदाह में जलता हुआ दीपक तब बुझाया जाए जो उस समय उसकी मृत्यु उस इस विधि का सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है यदि किसी के मरण का भ्रम होने से उसकी प्रकृतिया का दाह संस्कार हो रहा हो वह मनो उसके बाद हो आ जाए तो उसे ले जाकर घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए तदनंतर जात कर्म संस्कार पुनः किए जाएं ऐसे पुरुष को अपनी विवाह का से विधिवत और उसका इस आवधि के बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिक्रिया बनाकर उसका दाह संस्कार कर डालो। गरुड़, रजस्वला और सूद का के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्मशम्मत है? अब उसको सुनो। सूद का के मृत्यु होने पर याग्यतजन कुंभ में जल और पंचगब्बे लाकर पुण्यज साव शोक जरूर से विधि के सब को स्नान करा के पूरा उसको पंचगव्य से स्नान कराएं फिर कपड़े से बनाई गई आकृतियों के साथ यथा विधि जला देना चाहिए हे गुरुड़ पंचक काल में मृत होने पर दाह संस्कार की विधि क्या है उसको सुनो मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध से लेकर रेवती इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं। यह काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से स्रबदा अशुभ होता है। अतः पंचक काल में समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहे, इन नक्षत्रों में मृतकादाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है गरोड़ इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्यकादाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधि पूर्वक किया जा सकता है सो योग्य ब्राह्मण को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उसका संहार संस्कार करना चाहिए अतः अवस्थान के समीप में उनको अभिमंत्रित कर रखें। तदनंतर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार करें। असोच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा शांत एवं पुत्रष्ट कर्म भी होना चाहिए। जो मनुष्य इन पंचक नक्षत्रों में मर जाता है, उसको सदगति की प्राप्ति नहीं होती। अतः मृतक के पुत्रों को उसके कल्याण हेतु � समस्त निग्रहों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन पावक का छत्र स्वर्ण मुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिए यह दान मृतक के समस्त पापों का विनाश करता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहे इससे समस्त पापों का विनाश होता है पांचवा अध्याय असोस में विहित कृत्या असोस की अवधि 10 घात नव श्राद्यों का स्वरूप बार्च के क्रिया जीव का यम मार्ग निदान मार्ग में पढ़ने वाले सौदा नरकों में जीव की यातना का स्वरूप यम पुरी में पाप आत्माओं और पुण्य आत्माओं को घोर तथा सौम्य रूप में यमराज जी के दर्शन भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण ने कहा इस प्रकार मर्द पुरुष का दाह संस्कार करके श पुरुष उनके पीछे पीछे घर आएं, द्वार पर पहुंचकर वे सभी मृत व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीम की पत्तियों का प्राशन करें, पत्थर के ऊपर खड़े होकर आचमन करें, तदनंतर सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सगौत्री परिजन घर में जाकर जो दस रात्रियों का अशोज कर्म है उसको पूरा करें। इस काल में उन सभी को बाहर से चार तथा नमक से रहित भोजन किया जाए वे सभी तीन दिन तक शोक में डूबे रहें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आवान भोजी शाक्तिक भोजन को कर पृथ्वी पर सोएं उन सभी के बीच परस्पर शरीर का स्पर्श न हो वे इस असोच काल के अंतराल में दान एवं अध्ययन कर्म से दूर रहें मुख से हिमालयन उत्साहीन अधोमुख कातर एवं भोग विलास से दूर होकर वे अंगमर्दन और सिर धोना भी छोड़ दें इस असोच की अवधि में मिट्टी असोचियों के असोच के विषय में आपने दाह क्रिया का विधान बताया, पर यह असोच कितने समय तक रहता उसके लक्षन क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे सन्निपत्त लोगों को उस काल में कैसा जीवन बिताई करना चाहे, इन सभी बातों को भी आप बताने की कृपा करें प्रभु, तब भगवान बाशुदेव सर्किश्चन ने कहा गरोड़े, यह असोच � क्योंकि प्राणी इस काल में पिंडदान अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्य आदि सत्कर्मों से दूर हो जाता है सपिंडियों में मरणा सात दस दिन का माना गया है जो भली भांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए पुत्रादि के जन्म होने पर भी इस प्रकार असोच होता है समान होतदक्के जननासोच में तीन रात्रि익 में शुद्ध होती हैं जो मृतक को जल देने वाले हैं वे मरणशौच में भी तीन दिनों के पश्चात शुद्ध होते हैं दांत निकलने तक मरणशौच होने पर वह सद्य समाप्त हो जाता है यदि चूड़ाकरण संस्कार हो तो उसके बाद बालक की हो तो एक रात्रि में वह शुद्ध हो जाता है